पथरावली एक श्रीमती ओली बुल को लिखे द्वारा श्रीमती ई टोटेन सत्रह आई स्ट्रीट वाशिंगटन डीसी सी अक्टूबर अठारह सौ प्रिय श्रीमती बुल आपने कृपा पूर्वक श्री फ्रेडरिक डगलस के नाम मेरा जो परिचय पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाल्टीमोर में एक नीच होटल वाले ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए आप दुखित ना हो इसमें ब्रूमन बंधुओं का ही दोस्त था वे मुझे ऐसे नीच होटल में क्यों ले गए और हर जगह की तरह यहाँ पर भी अमेरिका की महिलाओं ने ही मुझे विपत्ति से मुक्त किया और फिर मेरा समय अच्छी तरह से बीता यहाँ पर मैं श्रीमती ई टोटन की अतिथि के रूप में रह रहा हूँ ये यह यहाँ की एक प्रभावपूर्ण तथा आध्यात्मिक महिला हैं। इसके अतिरिक्त ये मेरे शिकागो के मित्र की भतीजी हैं अतः मुझे हर प्रकार की सुविधा मिल रही है मैं यहाँ श्री कालविल तथा कुमारी यंग से भी मिला हूँ शाश्वत प्रेम और कृतज्ञता के साथ आपका 140 लाला गोविंद सहाय को लिखित द्वारा जी डब्ल्यू हेल शिकागो अठारह सौ गोविंद सहाय कलकत्ते के मेरे गुरु भाइयों के साथ तुम्हारा पत्र व्यवहार है या नहीं चरित्र आध्यात्मिकता तथा सांसारिक विषयों में तुम्हारी उन्नति तो भली भांति हो रही है तुमने संभवतः सुना होगा कि किस प्रकार मैं एक वर्ष से भी अधिक समय से अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा हूँ मैं यहाँ सकुशल हूँ जितनी जल्दी और जितनी बार चाहो तुम मुझे पत्र लिख सकते हो सह विवेकानंद लाला गोविंद सहाय को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका अठारह प्रिय गोविंद सहाय ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है तथा धार्मिक व्यक्ति की विजय अवश्य होगी मेरे बच्चे सदा इस बात को याद रखना कि मैं कितना भी व्यस्त कितना भी दूर अथवा कितने भी ऊंचे वर्ग के लोगों के साथ क्यों न रहूं मैं अपने प्रत्येक मित्र के लिए चाहे उनमें से कोई अत्यधिक साधारण स्थिति का ही क्यों न हो सदा प्रार्थना एवं कल्याण कामना करता रहता हूँ तथा उनको मैं भूला नहीं हूँ आशीर्वाद सहित तुम्हारा विवेकानंद